मिस्र और पुराने जमाने में शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं, जिनसे हम उस पुराने जमाने का बहुत कुछ हाल मालूम कर सकते हैं। मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार और स्पिंग्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरे जगहों में बहुत बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर नहीं थे लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी हैं। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्टकार्ड मौजूद हों। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं इसका डिल्डॉल बहुत बड़ा है किसी, किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई है और उसका क्या मतलब है उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कराहट है और किसी की समझ में नहीं आता कि वह क्यों मुस्कुरा रही है किसी आदमी के बारे में यह कहना कि वह स्फिंग्स की तरह है इसका यह मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते मीनार भी बहुत लंबे चौड़े हैं दरअसल वे मिस्र के के पुराने शहरों मकबरे हैं, हैं। जिन्हें है कहते है। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की ममी देखी थी ममी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए गए हों कि वह सड़ न सके फिर उन्होंने की लाशों की ममी बना दी जाती थी और तब उन बड़े बड़े मीनारों में रख दी जाती थी लाशों के पास सोने और चांदी के गहने और सजावट की चीजें और खाना रख दिया जाता था क्योंकि लोग ख्याल करते थे कि शायद मरने के बाद उन्हें इन चीजों की जरूरत दो तीन साल हुए कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक की लाश पाई जिसका नाम तूतन था उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीजें रखी हुई मिली उस जमाने में मिस्र में खेती को सीजने के लिए अच्छी-अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती जा थीं। नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने जमाने के मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी इन नहरों और झीलों और बड़े बड़े मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने बनाया होगा कैंडिड या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है सईद से वेनिस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकले थे उस छोटे से टापू में उस पुराने जमाने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसलखाने थे और पानी की नले भी थी जिन्हें नादान लोग नए जमाने की निकली हुई चीज समझते हैं। इसके अलावा बहुत खूबसूरत मिट्टी के बर्तन पत्थर की नक्काशी तस्वीरें और धातु तथा हाथी दांत के बारीक काम भी होते थे इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे और उन्होंने खूब तरक्की की थी तुमने मिदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसकी निस्बत मशहूर है कि जिस चीज को वह छू लेता था वह सोना हो जाती थी वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज नहीं है उसके लालच की उसे यह सजा दी गई थी यह है तो एक मज़ेदार कहानी लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज नहीं है जितनी लोग ख्याल करते हैं क्रीट के सब राजा मिदास कहलाते थे और यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की होगी क्रीट की एक और कथा है जो शायद तुमने सुनी हो वहाँ मैनोटार नाम का एक देव था जो आधा, आधा आदमी और आधा बैल था कहा जाता है कि जवान आदमी और लड़कियां उसे खाने को दी जाती थी मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मजहब का ख्याल शुरू में किसी अनजानी चीज के डर से पैदा हुआ लोगों को प्रकृति का कुछ ज्ञान नहीं था ना उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थी इसलिए डर के मारे वे बहुत सी बेवकूफ़ी की बातें किया करते बाते थे यह बहुत मुमकिन है कि लड़के और लड़कियों का यह बलिदान किसी देव को न किया जाता हो बल्कि वह महज खयाली देव हो क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसा देव कभी हुआ ही नहीं उस पुराने जमाने में सारे संसार में मर्दों औरतों का फर्जी देवताओं के लिए बलिदान किया जाता था यही उनकी पूजा का ढंग था मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थीं। लोगों का ख्याल था कि इससे पिता नील खुश होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब आदमियों का बलिदान नहीं किया जाता हाँ शायद दुनिया के किसी कोने में कभी कभी हो जाता हो लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है किसी की पूजा करने का यह कितना अनोखा ढंग है आगे की कहानी मैं तुम्हें अगले पत्र के माध्यम से बताऊंगा